आज अट्ठावीस जून गुरुवार और 2018 हजार अठारह ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिवस और आप सबका हरिहद्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है आज का दिन एक विशिष्ट महत्व रखता है शायद आप हम आश्रम में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हमारे जो गुरुदेव के गुरुदेव थे जिन्हें हम ज्यादा गुरु कहते हैं आज कबीर जयंती के दिवस ही उन्होंने अपना शरीर स्वेच्छा से त्याग किया था इसके लिए उन्होंने आधार माता नाम की जो जगह है माउंट आबू बन उस स्थान का चयन किया था और वहाँ पर वो कुछ दिनों पहले ही आ गए थे उसके बाद उन्होंने अपने समस्त दीक्षित शिष्यों को माउंट आबू आने का निमंत्रण भेजा माउंट आगू में आधार माता का मंदिर है उस मंदिर में वो रुके हुए थे उस समय ज्येष्ठ पूर्णिमा को कुछ दिनों का वक्त था और उन्होंने सब शिक्षकों के एकत्रित होते ही घोषणा की कि मैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन दोपहर को अभिजित मुहूर्त में अपना शरीर त्याग करूंगा। यानी ठीक दोपहर के बारह बजे मुझे शरीर त्याग रोजाना सत्संग होता रहा शिष्य लोग अपनी जिज्ञासाएँ पूछते रहे गुरुदेव से आखिर ज्येष्ठ पूर्णिमा दिवस भी आ गया सुबह का वक्त सबने स्नान किया और मंदिर के चबूतरे पर सब लोग रोजाना की तरह बैठ गए तब बाबा ने याने बाबा देवी शंकर जी चट्टोपाध्याय जो उनका नाम था सब शिष्य को बताया कि आज मेरे शरीर का आखिरी दिवस है और ठीक बारह बजे अभिजीत मुहूर्त में मुझे शरीर छोड़ना है सब लोग अविश्वास से भरे थे क्योंकि उनको ना तो कोई रोग था ना किसी तरह की कोई अवसाद की बीमारी पूर्ण मानसिक रूप से स्वस्थ शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ अब जब सब लोग आसपास बैठ गए सबको उन्होंने कहा कि भई कुछ भी यहाँ जो चर्चा करना चाहे कर ले उसके बाद ये शरीर चर्चा करने के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा जिसको जो बातें करना थी सब ने अपनी अपनी बातें करी आखिर बारह बजने में 5 मिनट ऐसा लगने लगा कि अब समय बीतता जा रहा है मात्र 5 मिनट का समय बचाए उस समय बाबा ने बाबा ने कहा कि किसी को और कुछ पूछना है सभी ने एक ही बात कही अब आप आपको क्या कहना है आप कह दीजिए क्योंकि आप हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती क्या पूछें उन्होंने कहा उनके ठीक पास में हमारे गुरुदेव जी हरवल जी शर्मा आशोप वो बैठे थे उन्होंने उनके सिर पर हाथ रख कहा मैं सशरीर न रहूँ लेकिन मेरी आत्मा के रूप में ये हरविलास सदा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हें मेरी याद आए इस हरविलास से बात कर लेना और ऐसा बोल के ठीक 12 बजे उन्होंने ओम शब्द का लंबा उच्चारण किया और उनका शरीर लुढ़क गया उसके बाद वहीं पर उनकी पार्थिव देह का अंतिम संस्कार सब शिष्यों ने किया लुट आए आज हम उस दिवस को जो कबीर जयंती का दिवस है बरसों से अव्यक्त मूर्त दिवस के रूप में मनाते हैं जब हमारे गुरुदेव थे सर शरीर उस तो समय एक सत्संग सभा हुआ करती थी इस दिन उस दिन किसी बगीचा या किसी मंदिर या किसी भी स्पॉट पर हम सब लोग एकत्रित होकर साथ में सहबोज भी करते थे बाबा को याद करते सब उनकी याद में सत्संग या कोई कार्यक्रम भी हुआ करता था तो आज संयोग से वही दिन है बाबा को स्मरण करते हैं और उन्होंने एक बड़ी विशिष्ट दिशा दी विचारों को बहुत विशिष्ट दिशा दी उनके कुछ विचार इतने यूनिक थे इतने ऐसे थे कि जो कहीं पर और दृष्टिगोचर नहीं होते सामान्य बातें हैं कि गुरुजन हमको अच्छा आचरण आध्यात्मिक की ओर कैसे बढ़ना जीवन को कैसे सार्थक बनाना इन सब बातों को बताते ही हैं वो भी बताते ही थे लेकिन उनको उनका बताना जबानी बहुत कम होता था वो अपने जीवन को इस तरह से डाल दिया था उन्होंने कि वो अपनी क्रियाओं से ही सत्संग करें लोग उनको जब देखते थे उनके पास बैठते थे तो उसी से उनको कई प्रश्नों के जवाब मिल जाते थे बाबा की चूंकि बात नहीं की गई और आज उनका दिवस है तो उनके बारे में और भी बता दूं कि बाबा मूलतः आसाम के रहने वाले थे एक फकीरा ग्राम एक फ्लेग स्टेशन है आसाम में गुहाटी जाते हैं तो रास्ते में वो ट्रेन उससे गुजरती है लेकिन रुकती नहीं वहाँ के रहने वाले थे और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे सरकारी लोग थे और जब उनको एक बार गीता सॉरी ये चंडी पाठ कर रहे थे देवी देवी पाठ कर रहे थे दुर्गा सप्तशती का तो उसके अंतिम में अंतिम अध्याय के अंतिम छोर में जब उन्होंने पढ़ा कि समाधि वेश और राजा सूरत को उन्होंने दोनों ने नदी के किनारे स्वरक्त की आहुति देते हुए तीन वर्ष तक तपस्या की और उसके बाद देवी ने साक्षात दर्शन दिया राजा ने तो अपना खोया हुआ राजपाट वापस मांगा वो समाधि वैश्य ने जिसे उनके रिश्तेदारों ने यहाँ तक कि बच्चों और पत्नी ने भी टुकरा दिया था उन्होंने निर्वाण मांगा कि मुझे तो अब आप अपने ही शरण में ले लो मुझे अब इस संसार में वापस ले लो मतलब राजा ने संसार मांगा उस वैश्य ने परमेश्वर मांगा तो दोनों को अपनी अपनी इच्छा से उन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी करी माता ने जब ये अंतिम वाक्य पढ़ा तो प्रबलतम वैराग्य पैदा हुआ गए में। और घर पर यह बोल के निकल गए कि मैं नर्मदा के किनारे जा रहा हूँ और मेरा इंतजार मत करना मैं जब भी ठीक लगा तो लौटूँगा ना लगा तो नहीं लोटूँ उनका एक जवान पुत्र था जिसकी अभी शादी होना बाकी थी घर पर एक पत्नी और एक पुत्र उन दोनों को छोड़कर वो जेब में एक रुपया भी नहीं खाली निकल गया कभी किसी लंबी रास्ते पर किसी ट्रक वाले से लिफ्ट ली किसी गाड़ी वाले से लिपट लिए कभी पैदल ही लंबी दूर तक चले आए कुछ दिनों में वो नेमावर पहुंच गए और नेमावर में उन्होंने उस जगह को चुना जिसको हम नर्मदा के नाम ही बोलते हैं और वहाँ पर उन्होंने तपस्या की वो उन्होंने उनका विश्लेषण ये था कि सौरक्त की आहूति जो उसमें लिखा है इसका मतलब ये है कि मुझे मांगना कुछ नहीं है तो जब शरीर चलाना है तो मेरा रक्त तो ही जलेगा और अगर मां को जीवन रक्षा करनी होगी तो बिना मांगे कुछ मिल जाएगा तो नर्मदा किनारे वो सतत देवी सुप्त का पाठ करते थे जैसा कि चंडी पाठ में भी लिखा है कि समाधिवेशन है और राजा सूरत ने देवी सुप्त का पाठ करते हुए तीन वर्ष तक साधना की इन्होंने भी देवी सुप्त का पाठ करते हुए साधना करना शुरू की वो सतत देवी सुप्त का पाठ करते थे रोज़ संध्या को आरती करते थे नर्मदा जी की और नर्मदा जी का जल फिकस हो जाता अगर किसी दिन कोई आके बिना मांगे कुछ दे जाता था तो वो खा लेते थे मांगते नहीं थे कहीं मांगने भी नहीं जाना और कोई सामने भी आए तो उससे कुछ नहीं मांगना बैठे रहते इस तरह से समय बीतता चला गया कई बार वो एक, एक हफ्ता तक किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया तो किसी दिन दो बार भी खाना मिल गया जब जो मिलता था वो शांति से खा लेते थे और देवी सूत्र के पहाट पूरे दिल से जुड़े थे जब एक महीना बीत गया दो महीने बीत गए और ऐसा करते करते एक बरस बीत गया एक बरस के बाद गांव के कुछ लोग ढूंढते हुए आए उनको तो नर्मदा किनारे नर्मदा किनारे कहाँ होंगे ऐसे ढूंढते आए तो जब नेमा और पहन से तुमको वो लोग मिले घर से पत्नी की एक चिट्ठी थी कि अब आप घर पे लौट आओ मैं अकेली रह गई हूँ नहीं पुत्र की चिट्ठी थी कि पिताजी आप लौट आओ माता जी का देहावसान हो गया और अब घर पे कोई नहीं है उन्होंने उस चिट्ठी को रखा देखा अपने आसन के नीचे रख दिया और सदस्यों को सबको बोला तुम लोग जाओ मुझे अब यहाँ पर ही रहना है अब लोगों को जगह तुम्हारे ऊपर के कि यहाँ साधना कर रहे हैं लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया दो साल बीते दो साल के बाद कुछ गांवों के लागू हो आए। है आपके पुत्र की भी एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई अब आपके घर में कोई नहीं है आपके घर का सामान है आपका मकान है आपकी खेती है तो आप आके संभालो उन्होंने कहा आपको जिसको जो समझ में है वो ले लो मुझे आप कुछ भी नहीं जाना और आज माँ की महान कृपा है कि मेरे संसार के समस्त मोहों के बंधन उसने काट दिए पत्नी चली गई बच्चा चला गया आप बोले मैं किसके ले जाऊँगा शायद ये लोग रहते तो कहीं ना कहीं मेरा मन पूरा घर लौटने का हो जा इस तरह तीसरा साल शुरू हुआ और जो बात उन्होंने अत्यंत गोपनीय तरीके से हमारे गुरुदेव को बताई थी जो मैं कुछ बता रहा हूँ मेरे गुरुदेव को उन्होंने बताई थी और मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई थी जो मनाहर में आते थे और ये बातें अधिकतर दीक्षित शिष्यों को भी नहीं मालूम क्योंकि ये उन्होंने सिर्फ हमारे गुरुदेव के से और किसी को सारी बातें नहीं बताई थी लेकिन चूंकि अपना गुरुदेव हैं अपना हमारे बाबा हैं सशरीफ इसलिए उनको स्मरण करने में ये बातें बताना में कोई दोष भी नहीं है तीन बरस के बाद में ठीक जिस दिन तीन वर्ष पूरे हुए उनके साधना को उस दिन संध्या की आरती के समय वो एक गहरे ध्यान में चले गए और सामने साक्षात माँ खड़ी थी वो कहते हैं कि मैं ध्यान में था या जागृत लेकिन मेरा दर्शन एकदम स्पष्ट था स्पष्ट मां खड़ी थी सामने और हाथ में स्वर्ण थाल थी और सहचरियाँ थीं जो खूब सारे रत्न जवारात और कितनी ही बहुत ही वस्तुएँ ले कर खड़ी थी एक बहुत बड़ी झांकी सी प्रस्तुत हो गई थी इन्होंने साष्टांग प्रणाम किया हाथ जोड़ा माँ बोला तुमने मुझे स्मरण किया मैं तुम्हारे सामने अब तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो मैं तुम्हें प्रसन्नता से जो उन्होंने कहा वो एक संक्षिप्त सी एक लकीर थी माँ अपना वैभव अपने पास रखू मुझे मात्र आपका अनुग्रह चाहिए और उसके बाद माने आशीष दिया और वो झांकी समाप्त तो हो गई ये ध्यान के बाहर आ गए अब उन्होंने वो जगह तुरंत छोड़ दी वहाँ से वो चल पड़े और अब भिक्षाभर्ती करके खाना लगे जहाँ जो मिल जाएगा वो भोजन ले तुरंत उन्होंने समझ में आया कि अगर मैं कुछ इच्छा करता हूँ वो चीज़ अपने आप आ जाती है। मैं किसी से मिलना चाहता हूँ तो सामने आ जाता है। मैं कुछ भी चाहता हूँ वो अपने आप हो जाता है। उनको समझ में आ गया था कि मान है, बिन मांगे ही सिद्धियाँ दे, दे लेकिन उन्होंने उन सिद्धियों का उपयोग करने से पूर्णतः परहेज किया जैसे उनको कोई चीज़ चाहिए होती थी तो गुरुदेव को बोलते थे अरे अराज खीर खाने की इच्छा है तो बना के ला दे घर से लेकिन वो चाहते तो वो अपने आप सब कुछ हो सकता लेकिन वो उन सिद्धियों का उपयोग नहीं करना चाहते इस तरह से उनकी ज़िंदगी इतनी चली गई और किसी दिन आपको हमारे गुरुदेव की भी कहानी बताऊंगा कि बहुत विशिष्ट स्थितियों से गुजर के वो बाबा तक पहुँचे थे और कैसे उनको दीक्षा मिली जो कि आज बाबा का दिवस है हमारी बात बातें बाबा तक की सीमित रखते हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट विज़न दिया है इतना विजन कि उस विज़न में कई बार कंट्रोवर्सीज भी थी यानी बहुत सारे विवाद लोगों को ऐसा लगता था कि बाबा ऐसी कैसे बात वो जैसे उनके उदाहरण बताऊँ एक तो एक बार वो कहते थे ये तुम घर में फोटो टांग लेते हो हनुमान जी के दुर्गा जी के राम जी के शिव जी के कृष्ण जी के बोले फोटू टाँग लेते हो बोले ये चवन्नी छाप फोटू टांग से क्या और चार चार आने में बाजार में मिल जाता है इन फोटो को क्यों टांग इसलिए शिष्य ने पूछा कि बाबा फिर हम अगर मान लो हमारे घर एक फ़ोटो लगाना चाहें जिससे हमारे को देख के आस्था पैदा हो तो आप ही कौन सी फ़ोटो बोले तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है और वो फोटो प्राप्त करना आसान नहीं है और फिर भी बताओ तो सही कोशिश करेंगे बोले जब कोई भक्त इतना तन्मय हो अपने इष्ट के प्रति कि उसे ये लगे कि मैं सामने मेरा इष्ट खड़े है जैसे कोई कृष्ण भक्त उसको लगे कि सामने ही मेरे कृष्णदेव खड़े हैं या कोई शिव भक्त को लगे कि बाबा शिव ने अभी हाल दर्शन दे दिए तो बोला कि मेरे को वो शिव के और कृष्ण के नहीं मेरे को तो उस भगत का प्रभु लागेगा उस समय उसके चेहरे पर जो आनंद का भाव है बोले वही परमेश्वर है उसके चेहरे पर जो आनंद है अपने साक्षात अपने इष्ट का साक्षात करते हो वही ईश्वर है मुझे कभी वो फोटो कहीं मिल जाए तो वो बोले मेरे घर भी लगाऊँ मेरे आश्रम में भी लगाऊंगा और तो मैं तुमको सबको बोलूँगा कि वो फोटू घर पे लगाऊँ वो कहते थे कि कैसे किसी ने लिख दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँ ऐसा कोई लिख ही नहीं सकता वो कहते थे कि ऐसा लिखने वाला मूर्ख है बोले कोई ऑप्शन है क्या ये कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े गोविंद की हिम्मत गुरु के सामने खड़े होने की होगी ही नहीं वो तो उसके चरणों में बैठेगा बोले आप किसी को कल्पना करो कि शांति बने आश्रम में गया आप उज्जैन में और भगवान कृष्ण उनसे शिक्षा ले रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं गुरु के साइड में खड़े हैं वो संभव नहीं है परमेश्वर को भी शिक्षा लेने के लिए दीक्षा लेने के लिए गुरु की जरूरत थी तो गुरु किसी भी अवतार से बड़े हैं संसार में आने वाला कोई परमेश्वर भी बिना गुरु के चाहे वो राम जी का अवतार हो चाहे कृष्ण जी का अवतार हो सबको गुरु की आवश्यकता थी और गुरु के सामने देवता कभी खड़े नहीं होती बराबर जैसे खड़े हैं कि कोई आने वाले के पास एक ऑप्शन है या तो गुरु के पैर पड़े या कृष्ण के पैर पड़े इस प्रकार का कोई विकल्प मौजूद नहीं है वो कहते बोले अगर आप शांतिपनी आश्रम में जाओगे कृष्ण चाहे शिष्य की तरह बैठे होंगे आप अगर चरण स्पर्श करोगे तो मात्र शांतिपनी ऋषि का करोगे जिनका चरण स्पर्श कृष्ण भी कर गुरुद्वारे में गुरु के सेवा कोई भी पूज्य नहीं है। जैसे मैं गुरु के पास जाऊं और मेरे पिताजी वहाँ बैठे होंगे तो मुझे मात्र गुरु के ही चरण स्पर्श करना है गुरु के सामने मेरे बड़े भाई भी बैठे हैं और भी अन्य पूज्यजन बैठे हैं तो भी मेरा चरण स्पर्श मात्र गुरु को होगा गुरु के सामने और किसी को मैं चरण स्पर्श भी नहीं करूँगा तो वो कहते थे कि इस प्रकार की बात कि गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाँव बोले ठीक है उसकी भावना अच्छी रही होगी लेकिन शब्दों के लक्ष्यों में उनका विश्लेषण यूनिक था जो अन्य लोगों में वो दृष्टि नहीं थी वो उन, उनकी दृष्टि बहुत ही अलग थी यहाँ पर हमारा एक महालक्ष्मी नगर में एक आश्रम है गुरुदेव ने शुरू में बनवाया था उस आश्रम में अभी भी कुछ कार्यक्रम होते रहे जब वो बना था तो एक पत्रकार से पूछने आए वो अंग्रेजी अखबार का पत्रकार था। कि साहब ये आश्रम की भावना क्या है इसका देवता कौन है इसमें पूज्य कौन है इसकी विधा विधा क्या है वह सारे प्रश्न पूछ ले कि ये आश्रम किस मार्ग का आश्रम है यहाँ पर पूज्य कौन है यहां पर आप इसका चित्र लगाओगे तो उन्होंने कहा कि आश्रम तो प्रेम का आश्रम है मोहब्बत का आश्रम है और तुम बोल रहे हो कि यहां पर हमारा आराध्य क्या है ये भी बता देता हूं किसी भी व्यक्ति की अपने आराध्य में अटूट श्रद्धा है तो उस व्यक्ति के चरण धुरी हमारी है। एक व्यक्ति की चाहे वो मुस्लिम हो उसको अल्लाह में बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास एक शिव भक्त जिसको शिव में अटूट विश्वास एक सिख है जिसको अपने गुरु नानक देव में गुरु ग्रंथ साहब में परम श्रद्धा है तो ऐसे व्यक्ति के चरण धूल हमारी आराध्य है और उन्होंने जब ये बात कही कई अखबारों में छप ली बात और यहाँ तक कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसमें विश्व के विभिन्न धर्मों के बारे में संग्रह जानकारी एकत्रित होती हर साल वो अपडेट होते है। उन्होंने गुरुदेव ने नाम भी बताया था उस इन्साइक्लोपीडिया का जो रिलीजियस इन्साइक्लोपीडिया है मेरी स्मृति में जसनावनी है तो उसमें ये बात बड़ी विशिष्टता से पब्लिश होती है कि एक ऐसा भी आश्रम है जो किसी धर्म या देवी देवता का नहीं है वरन किसी भी धर्म का विश्व का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर में, में अटूट श्रद्धा रखता है तो उसके चरण दुली तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे बाबा का जो व्यक्तित्व था बहुत यूनिक था बहुत विशिष्ट था और वो जो बातें कहते थे वो कई बार अजीब सी लगती थी लोग एक बार बताते हैं कि वो जब सत्संग कर रहे थे उनके एक चबूतरे लोग बैठे तो एक शिष्य ने शिकायत करी दूसरे शिष्य के बारे में कि साहब वो आज तो आया नहीं है लेकिन उसके बारे में कुछ जानकारी देना है मेरे को तो बोलो वो बोलो बोले वो आपके यहाँ आता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता बोले क्यों नहीं अच्छा लगता नहीं बोले वो जरा क्या है जुआ खेलता है दारू पीता है और बोले साहब ऐसी बात काम करता है जो मैं आपको बोल के नहीं बता सकता अच्छा बोले कि तुम तुम्हारे बारे में बताओ तुम क्या करते हो साहब बोले तो आपकी कृपा है तो इनमें से कोई काम नहीं करता तो बोले तुमने उसका घर देखा है उसका बोले हाँ देखा है तो उसके घर जाओ और उसको विनती करना कि गुरुदेव तुमको स्मरण कर रहे हैं और ये काम और करना कल से तुम मत आना क्योंकि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं तुम तो पहले सुधर चुके हो मुझे उसकी ज़रूरत है जिसको अब सुधरना है बड़ा विशिष्ट विचार थे उनके और बहुत क्लियर विज़न थे उनके तो ऐसे गुरुदेव का हम सब लोग आज श्रद्धा से नमन करते हैं और बाबा का स्मरण करते हैं करके हम हम सबको आशीष दें कि हम सबका जो आध्यात्मिक मार्ग हो प्रशस्त हो और हम जो जिस मार्ग को उन्होंने हमको दिशा निर्देश दिया है जिस अद्वित शिव दर्शन का उसमें हम सब लोग आगे भी बढ़ें और उसके अनुसार हमें परमेश्वर के बोध का पुरस्कार भी मिले आशीष में तो इसी उम्मीद के साथ बाबा को श्रद्धांजलि देते हैं और अब जो भी समय बचा है हमारे पास उसमें हम अपनी जो बात ईश्वर प्रति विज्ञा कारिका की वो जारी रखते हैं तो ईश्वर प्रति विज्ञा कारिका का जो हमारा छठ आनिक चल रहा है छठे आनिक में कुल ग्यारह छंद हैं हमने पिछली बार करीब पांच छठ छंद तक आपने बात करी थी इसमें जो छंद है अपोहन शक्ति के बारे में ये पूरा चैप्टर जो है छठा आने परमेश्वर की अपोहन शक्ति के बारे में अपोहन शक्ति का मतलब होता है कि जो एक है उसमें अनेकता दिखाई दे ऐसा जो शक्ति करे उसका नाम है अपोहन जैसे संसार में जो कुछ है सिवा ईश्वर के कुछ भी नहीं क्योंकि एक ही शब्द से वो निकले हैं, एक ही शब्द से आप भी आए हो उसी शब्द से मैं भी आया हूँ वही जननी है जगत जननी जिससे ब्रह्मांड बनाएं उसी से हमारे मित्र बने हैं, उसी से हमारे दुश्मन बने हैं, उसी से जीव जंतु बने और चोर डाकू से लेके संत तक सब उसी से बने हैं तो ये जो हमको भिन्नता दिखाई क्यों देती है हमको कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है कोई अपना को पराया रखता है ये जो भिन्नता है जिस शक्ति के कारण पैदा होती है उसका नाम है अपोहन शक्ति तो अपोहन शक्ति परमेश्वर की उसी का वर्णन 11 सूत्रों में है पहला सूत्र कहता था कि हम जो परमेश्वर हमारी जो चेतना है उसको हम विकल्प की तरह नहीं ले सकते मेंटल आइडिया विकल्प यानी मेंटल आइडिया जैसे अगर कल्पना करें एक चम्मच तो हमारे दिमाग में चम्मच का चित्र आ जाता है एक सामने कोई दूर एक चीज़ रखी है रोहेगी आपको दूर से लग रहा है चम्मच है या छुरी है या कांटा है ऐसा ही कुछ है जैसे ही थोड़ा सा नज़दीक जाते हैं तो हम उन विकल्पों में से ये आज बाबा का प्रसाद आज बाबा को तो हम उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प के लिए हाँ कर देते हैं क्या नहीं नहीं ये चम्मच है और बाकी विकल्पों को इनकार कर देते हैं कि नहीं ये छुरी नहीं है ये कांटा नहीं है ये लोहे का टुकड़ा नहीं है चम्मच तो ये चम्मच क्या हुआ एक विकल्प हुआ एक विचार हुआ एक आइडिया हुआ एक युक्ति हुई हमको तो चम्मच के बारे में एक युक्ति हुई कि हाँ ये क्या है लेकिन इस युक्ति के पीछे क्या है बुद्धि और मन है और उसके पीछे चेतना है ये संसार में जो अपोहन शक्ति के कारण हमको चम्मच भी दिख रहा है लोहा भी दिख रहा है डब्बा भी दिख रहा है तो सब कुछ उस अपोहन शक्ति के कारण हमको भिन्नता दिखाई दे रही है उस भिन्नता में हम एक निर्णयात्मक बात बोलते हैं कि ये चम्मच है तो उसके पीछे हमने हजारों और चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया तिरस्कार कर दिया कि नहीं ये कटोरी नहीं है चाकू नहीं है ये थाली नहीं है ये लोहे का टुकड़ा नहीं है ये चम्मच ऐसा हमने निश्चयात्मक विचार बनाया तो इसके पीछे बुद्धि और मन है जो विकल्पों में से एक विकल्प पर दृढ़ हो जाते हैं और उसको बनाने के लिए मन और बुद्धि काम है लेकिन इस मन और बुद्धि के भी पीछे खड़ा है चेतन जो इस मन और बुद्धि को चेतन किए हुए हैं तो ये उसको विकल्प कैसे बना सकता है मन और बुद्धि जिसकी वजह से वो खुद जीवित है वो सामने संसार में देख सकता लेकिन अपोहन शक्ति के बावजूद चेतना सदा ही अपने गौरव से कभी भी वंचित नहीं गौरव उसका सदा बना रहे वो अपोहन शक्ति से संसार चाहे वो विभिन्नता भरा हो लेकिन चेतना में एकता होती विभिन्नता नहीं होती तो वही चेतना क्या हम उसको वस्तु की तरह ले सकते हैं नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि जो लेने वाला है ये तो उसके भी पीछे खटे मन और बुद्धि हैं जो प्रस्ताव रखते हैं कि लोहा है कि चाकू है कि चम्मच है कि कटोरी है फिर बुद्धि निर्णय लेती है कि ये चम्मच है लेकिन ये निर्णय लेने के पीछे और मन की चंचलता के पीछे क्या है उसके पीछे चेतना है उस चेतना को सामने ला के उस अपोहन क्षेत्र में वो वस्तु की तरह हम उसको नहीं पर सकते ये इसलिए कहते हैं कि चेतना कभी भी विकल्प नहीं हो सकती एक मेंटल आइडिया नहीं हो सकती क्योंकि मेंटल आइडिया का शोध चेतन है तो खुद मेंटल आइडिया कैसे हो है दूसरी बात कि जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो उसके अपोनेंट्स आसपास खड़े हो गए जैसे दूर से हमने एक चीज़ देखी कि लाल है अंधेरा है एक ऐसा लग रहा है कि लाल है फिर ऐसा लगता है कि कहीं नीली भी हो सकती है पीली भी हो सकती है गुलाबी भी हो सकती है फिर लगता है कि लाल तो है शायद फूल हो सकती है या एक कपड़े का टुकड़ा हो सकता है या लाल रंग का कोई हो पत्थर हो सकता है या पीले रंग का पत्थर हो सकता है बहुत सारे सैकड़ों विकल्प हमारे दिमाग में आते हैं अब इसमें क्या है कि लाल को अगर हम मान के अंतिम रूप से हम तय कर कि लाल रंग का गुलाब रखा है उसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन थे वो सब हट गए और आखिरी उनका लाल रंग का गुलाब ये हमारे निर्णयात्मक बुद्धि या डिसिव माइंड जो तय कर लेता है कि ये लाल रंग का गुलाब है लेकिन ये जो बाकी चीज़ें थी पीले रंग का गुलाब पीले रंग का पत्थर हरे रंग की पत्ती या बहुत सारे जो विकल्प जिसके बारे में शंकाएं थी जिनको हमने छाड़ दिया वो क्या थे वो इसके अपोनेंट्स जो खड़े थे और हमने उनको छाड़ दिया कि नहीं ये नहीं है इसका अस्तित्व तो खाली लाल गुलाब का है बाकी चीज़ का अस्तित्व नहीं है बाकी का अस्तित्व हमने नकार दिया तो जो अपोनेंट्स खड़े थे वो क्या थे गैर लाल थे और गैर गुलाब थे जो लाल नहीं थे गुलाब नहीं थे वही खड़े थे या तो लाल नहीं थे या गुलाब नहीं थे अब हम कहें चेतना की बात कि हम अगर चेतना को मेंटल आइडिया बनाने की कोशिश करें तो क्या कोई चीज़ ऐसी है जो गैर चेतना है जैसे हमने लाल को तो बोल दिया पी थे, थे, जो पीले थे हरे थे गुलाबी थे सब कुछ हटा दिया नहीं है लाल है। हमने गुलाब के अलावा और लाग कपड़ा था पत्ती थी पत्थर था दिमाग में वो भी हटा दिया और हमने तय कर लिया कि लाल रंग ला का गुलाब है लेकिन जब चेतना की बात करते हैं तो अगर हम चेतना को एक मेंटल आइडिया बनाएं मानसिक आइडिया बनाएं कि इसी चेतना होना चाहिए तो चेतना का निर्णय तक पहुँचने के लिए हमको गैर चेतना को एक्सक्लूड करना पड़ेगा जी गैर चेतना को पड़ेगा जो चेतना नहीं है उसको हटाना पड़ेगा लेकिन जो चेतना नहीं है ऐसा क्या है क्या कोई ऐसी चीज है जो चेतना नहीं है अगर हम कहें चेतना प्रकाश रूप है बाकी चीज़ें चेतन नहीं है तो फिर उनका अस्तित्व कहाँ से आया क्योंकि चेतना का मतलब होता है अस्तित्व शिव का मतलब होता है अस्तित्व एग्जिस्टेंस उपस्थिति अगर हम कोई भी चीज़ की कल्पना भी करते हैं तो वो चेतना में उसका अस्तित्व है तो गैर चेतना नाम की को कोई चीज़ होती है नहीं अगर गैर चेतना नाम की कोई चीज़ होती है और उसके पास खड़ी हम कहते नहीं ये चेतना है गैर चेतना नहीं है तो वो चेतना का अस्तित्व भी कहाँ से आएगा उसका अस्तित्व भी तो चेतना से आएगा इसका मतलब वो भी चेतना ही है इसलिए सबका अपोनेंट हो सकता है ये बात बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने लायक है सबका अपोनेंट हो सकता है ईश्वर की शक्तियों का अपोनेंट कोई नहीं हो सकता जैसे कहते आनंद तो आनंद का गैर आनंद कुछ नहीं होगा आप सुख को छीन सकते हो किसी से इसको दस लाख के लाट खुली रात को चोर उठा के लेके गए दस लाख वो सुख बदल गया दुख में बच्चा पैदा हुआ सुख वो दूसरे दिन मर गया वो हो गया दुख तो हर सुख दुख में बदल सकता है लेकिन आनंद कभी गैर आनंद में नहीं बदल सकता क्योंकि वो आनंद अपने आप में स्वयं सिद्ध है उसका कोई अपोनेंट नहीं है आपने उसका स्पर्श कर लिया हृदय में आनंद का उसके बाद में गैर आनंद नाम की कोई चीज है ही नहीं वैसे ही प्रकाश परमेश्वर का प्रकाश यानी अस्तित्व हम कहें कि यह पत्थर भी प्रकाशित है तो परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशित है हम इस प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं हम परमेश्वर की चेतना के प्रकाश की बात कर रहे हैं जो वस्तुओं को विचारों को धारणाओं को स्मृति को सबको अस्तित्व देता है सबका सब कुछ अपने अस्तित्व के लिए परमेश्वर की शिव पर आधारित है चाहे हमारे विचार हो वो भी वहीं से आते हैं हमारी भावनाएं वहीं से आती हैं, हमारे धारणाएं वहीं से हमारा क्रोध भी वहीं से आता है और हमारा भोजन भी वहीं से आता है और हम खुद भी वहीं से आए क्योंकि सबका स्रोत एक चैतन्य महात्मा चेतना ही समस्त वस्तुओं विचारों या जो अस्तित्व में है उनका स्रोत चेतना ही है तो गैर नाम की कोई चीज़ है नहीं और सभी वस्तुओं का विचारों का या जो कुछ है उसका स्रोत मात्र चेतना है तो इसलिए हम उसको विकल्प की तरह नहीं ले सकते अब आप कहते हैं हमको लो लोग कहते हैं कि आत्मा है तो हमको दिखती क्यों नहीं दिखेगी तब जब कुछ गैर आत्मा भी हो तो वो अनुभव इसलिए कि हमको अंदर घुसेंगे उल्टे कैमरा करेंगे तब हमको अंदर दिखाई देगा बोध होगा बाहर कैसे दिखेगी कि बाहर तो तब दिखेगी कि गैर आत्मा नाम की कुछ। आकाश हमको क्यों नहीं दिखता ठीक से क्योंकि उसकी सीमा नहीं दिखाई देती इसलिए हमको ठीक से नहीं दिखाई देता अगर ये दरी दिखाई दे रही क्योंकि इसकी सीमा दिखाई दे रही अगर ये असीम हो जाए तो ये दिखाई नहीं देगी क्योंकि जिसकी सीमा ने दिखाई देगी हम उसको आकार ही नहीं बता पाएंगे कि कैसे रहेंगे क्योंकि आकार ही हमको सांसारिक वस्तुओं का एहसास या अनुभव करवाता है एक व्यक्ति के आकार देख के तो अच्छा है ये रामलाल जी क्योंकि उसका आकार दिखाई देता है एक वस्तु को देखे हाँ ये चम्मच आकार दिखाई देता है हम कहते तो हैं गुलाम उसका आकार दिखाई देता है ये आकार ही तो हमको वस्तुओं की पहचान करवाता है निराकार है वो कैसे दिखाई देगा क्योंकि वो आकारहीन है और वो इतना विस्तृत है कि उसकी कोई सीमा नहीं है तो फिर हमको तो उसका एहसास कैसे हो पाए कि हमारी आंखों से हम देखें कि कटोरी में लेके बताएं कि आत्मा ये रही क्योंकि आत्मा को विकल्प की तरह नहीं वापरा जा सकता आत्मा कभी भी किसी विचार का विचार का आधार नहीं हो सकता विचारा नहीं जा सकता आत्मा के बारे में लोग कहते हैं कि खूब हमने ध्यान लगा कि आत्मा के बारे में सोच रहे हैं ये सोचना बंद कर दो जब सोचना बंद करोगे तो आत्मा का एहसास हो जाएगा विचारों से आत्मा का एहसास इसलिए नहीं होता वो आत्मा विचारों के पीछे खड़ी है और विचारों की जननी है और उन विचारों विचारों की दिशा संसार की तरफ विचारों की दिशा संसार की तरफ होती है और मात्र शांत चित्तता मौन विचार विचारहीनता की दिशा भीतर होती है तो भीतर की दिशा में हमको चेतना का एहसास हो सकता है और चेतना को हम विकल्प की तरह उपयोग नहीं कर सकते अब हमारी चेतना हमारे शरीर से संपर्क करती है और हमको वो शरीर की तरह छोटी सी मालूम पड़ती है ऐसा मालूम पड़ता है कि ये चेतना सीमित उसका गौरव समाप्त हो गया जब हम एक व्यक्ति को देखते हैं अस्त व्यस्त दिन भर के काम से थका हुआ परेशान तो हमको लगता है ये कैसे शिव हो सकता हम कहते हैं सब कुछ शिव है शिवो अहम अहम ब्रह्मास्मि तो ये व्यक्ति तो कहीं से किस अर्थ के कि दर तक भी शिव नहीं लगता कैसे कहें कि परमेश्वर है लेकिन ये शिवत्वता शरीर और मन बुद्धि प्राण इनसे जो हमारी उससे उसकी अहंता हो जाती इस कारण उसका गौरव धुमिल पड़ जाता है जैसे बादलों के कारण सूर्य धुमिल पड़ जाता है इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य मध्यम हो गया है किसी भी मौसम में किसी भी घड़ी में सूर्य का प्रकाश मध्यम नहीं पड़ता ये तो हमारी आँखों के आगे जब बादल आ जाते हैं तो हमको सूर्य का प्रकाश मध्यम प्रतीत होता ऐसे ही हमारे व्यक्तित्व हमारे शरीर हमारे कर्म हमको उस व्यक्ति में शिव के दर्शन नहीं होने दें जो हमारे सामने वरना सब शिव हैं जब कोई वस्तु हमको स्मरण आती है अब यहाँ पर अपने एक उदाहरण ले लेते हैं जैसे एक बीज एक अंकुर एक युवा पौधा एक वृक्ष फिर उस पर फल लगाए इनमें से किसी भी स्तर के वृक्ष को आप देखेंगे चाहे वो इतना सा हो आम का वृक्ष आप कल्पना करने लगते हैं कि इस पर आम लगेंगे कल आम की कुटली से ये निकला होगा हमारे को इसके तीनों काल दिखाई देने लगते भूतकाल भी दिखाई देता है उसका वर्तमान दिख रहा है और उसका भविष्य का भी हम अनुमान लगा लेते हैं तीनों काल हमको आम के छोटे से पौधे में दिख जाता है कि आम के पेड़ के आम की भी कल्पना आ जाती है और उस गुटली की भी कल्पना आ जाती है जिससे ये पेड़ पैदा हुआ है लेकिन फिर भी ये आत्मबोध नहीं है जो सम्मिश्रण हो गया हमारे मन में एक साथ तीनों का भूत भविष्य वर्तमान का लेकिन ये सम्मिश्रण भी माया के क्षेत्र में ये माया के अधीन है समय और अंतरिक्ष के अधीन है क्योंकि तीन काल इसमें अभी भी है एक भूतकाल एक वर्तमान काल एक भविष्य काल ये तीनों कालों का अभी अस्तित्व बना हुआ है इसलिए ये हमारे आत्मबोध का कारण नहीं हो सकते हम उनको काल, तो काल, काल से तो मुक्त है काल के परे हैं माया और काल माया के नीचे है हम लोग माया के नीचे हैं यानी माया हमारे ऊपर है अवरत करके रखा है हमको इसलिए हमको माया के परे सत्य का जो आवरण है सत्य के ऊपर जो आवरण हमको दिखाई नहीं देता वास्तव में आवरण सत्य पर नहीं है वो आवरण हमारे ऊपर है हम जो उस माया से आवृत्त हैं इसलिए हमको सत्य का बोध नहीं होता और भौतिक शरीरों में या भौतिक वस्तुओं में परमेश्वर व्याप्त होकर प्रमेयों के रूप में प्रकट होता है जैसे आज अगर है कि मोबाइल भी है उस तो रूप में परमेश्वरी है जो उसमें व्याप्त करके प्रकट होता क्योंकि उसमें जो शक्ति है या उसमें जो उपादेयता है या उसका जो उपयोग है या उसका जो सौंदर्य है या उसका जो मटेरियल है वो सब कुछ शिव तो है अगर उसमें कोई शक्ति भी है तो उसी शिव की शक्ति है आज पंखा चल रहा है तो उसमें जो शक्ति वो शिव की शक्ति है उसका जो सौंदर्य है शिव का सौंदर्य है अगर आपको इस पंखा चलने से आनंद आ रहा है तो शिव का आनंद है तो हर हर वस्तु परमेश्वर शिव ही है वो उसने स्वयं उन वस्तुओं में अपने आप को ढाला है और वही वस्तुएं वो बनाई है उसने जो उसके विमर्श में पहले से थी यानी उसकी अपनी चेतना में उन वस्तुओं का जन्म पहले हुआ और बाहर प्राकट्य उसका बाद में पहले उसने अपनी चेतना में बनाया जैसे कुमार मन में बना लेता है कि आज मेरे को लाल रंग की छोटी सी मटकी बनाना है फिर उसका वो प्रयोजन करता है कि मैं पानी लाओ मिट्टी लाओ चार पर रखो तो बनाओ लाल रंग से रंगो तो वो सब करने के पहले उसके मन में उसका जन्म पहले ही हो जाता है अब फर्क यही है उस कुमार को इन सब साधनों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि विभिन्न शक्तियाँ उसका विरोध करती हैं घर्षण शक्ति है वो विरोध करेगी और समस्त अन्य शक्तियाँ भी उसका विरोध करेगी और उन विरोधी शक्तियों को परास्त करके वो मटकी बनाने में सफल हो जाती शिव के लिए फर्क यह है उसकी कोई विरोधी शक्ति नहीं है इसलिए उसको किसी भी शक्ति को परास्त करने की जरूरत नहीं और वो आसानी से जैसे ही उसके चेतना में है विश्व वैसा वो बाहर निकालने में सक्षम है और ये तय है कि जो विश्व है और शिव है उसमें कोई फर्क नहीं है परमेश्वर में और विश्व में अभेद का रिश्ता है जैसे कहते हैं E इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर ये फार्मूला आइंस्टीन ने दिया था कि ऊर्जा है और पदार्थ है जो एक दूसरे में बदले जा सकते पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है दोनों इंटरचेंजेबल तो ऐसे ही शिव और शक्ति और इस संसार से अभिन्न है संसार और परमेश्वर दोनों में कोई भेद नहीं है क्योंकि उसने वही बनाया है जो उसके भीतर था वो ऐसी चीज़ बाहर से तो बना नहीं सकता था क्योंकि किसी को ठेका दे नहीं सकता था बनाने के लिए परमेश्वर ने संसार बनाने के लिए अपने आप का ही उपयोग किया और मनुष्य की जो चेतना है उसमें दिव्य क्षमता है आज की अपन अंतिम बात कर लें समय पूरा होने वाला है कि जो मनुष्य की जो चेतना है इसमें दिव्य क्षमताएँ समाहित हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते अहंकार करने के लिए नहीं पर अपने सच्चे स्वरूप को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम में जो क्रियात्मकता है और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है यही सिद्ध करती है कि हमारे भीतर दिव्य चेतना है जो हमको चला रहा है जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं अंतर विमर्श करते हैं भीतर घुसते हैं अंदर देखते हैं अपने आप को तोलते हैं तो पाते हैं कि हम कोई चीज़ सीख सकते हैं किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उस ज्ञान के अनुसार इन अकॉर्डेंस क्रिया कर सकते हैं जैसे कार चलाते सीख सकते हैं और फिर हम कार चला सकते हैं कोई भी काम हम सीख सकते हैं और फिर उसके हिसाब से कर सकते हैं तो ज्ञान प्राप्त करना और क्रिया उसके अनुसार करना ये दिव्य है और इस क्रिया में स्वातंत्र सम्मिश्रित है आप जो क्रिया करते हो वो तो कई तरह से कर सकते हो आप इधर जाते जाते आपका मन हो जाए इधर चलने लग जाओ इसमें कोई फिजिकल रूल नहीं है कि नहीं ये आदमी इधर जा रहा तो इधर ही जाएगा इधर जा ही नहीं सकता क्योंकि आपके पास स्वातंत्र्य है पूर्ण स्वातंत्र्य नहीं है क्योंकि आप शरीर की अंतरिक्ष किया और समय की सीमाओं से बंधे हैं लेकिन एक सीमित स्वतंत्र जरूर, जो आप उपयोग करके अपने निर्णय स्वयं ले सकते हो फिर आप कल्पना कर सकते हो इमेजिनेशन कर सकते हो यह संसार में जितने आविष्कार हुए हैं वो इमेजिनेशन से तो कल्पना करी कि हम ऐसा औजार बनाएं इससे ऐसा काम हो जाए ऐसे पहिया बनाएँ जिस पर बैठ के हम यात्रा कर सकें तो कल्पना करी और फिर हमने उसको साकार किया तो ये कल्पना और उसका साकार होना ये सिवा परमेश्वर के और कौन कर सकते ये रचनात्मकता दिव्य है तो मनुष्य की दिव्यता को हमको अपने आप की दिव्यता को पहचानना और उस दिव्यता का सम्मान करना चाहिए। आज हमारी बात अपन यही समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण